श्री विष्णु सत्रनामस्त्र शांक्यम सत्वान्त्क सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्रा प्रिया प्रिय सात्विकः सत्यः सत्य सत्यपरायण अभिप्रायः प्रियार्हः अर् प्रियकृत प्रीति प्रीतिवर्धन शौर्यवीरियाक सत्वम से सत्वान भगवान में सूर्यता पराक्रम आदि सत्व है इसलिए वे सत्वान हैं सत्व है। गुणे प्राधान्य स्थिति सात्विक सत्वगुण में प्रधानता से स्थित है इसलिए सात्विक हैं सत्सु साधुत्वा सत्य है। समीचीनों में साधु होने से सत्य हैं सत्य यथाभूताकथने लक्षणे नियत इति सत्य धर्म धर्मपरायण वे सत्य अर्थ यथार्थ भाषण में और विधिरूप धर्म में नियत है इसलिए सत्य धर्म सत्यधर्मपरायण है अभिप्रीयते पुष्ता आभिमुख्य प्रलिएस्ती प्रहेति जगदीतिवा अभिप्रायः पुरुषार्थ के इच्छुक पुरुष भगवान का अभिप्राय अर्थात अभिलाषा रखते हैं अथवा प्रणय के समय संसार उनके सम्मुख जाकर उनमें लीन हो जाता है इसलिए वे अभिप्राय हैं प्रियाणे स्टाणतातीह यद्य दिष्टतम लोके यदय तम गृह तदुणवते दवाक्षता स्मरणात् प्रिय इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य है इसलिए प्यार हैं स्मृति कहती है, है मनुष्य को संसार में जो सबसे अधिक प्रिय हो तथा तो उसके घर में जो उसकी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे यदि अक्षय करने की इच्छा हो तो गुणवान को दे देना चाहिए स्वागतासन प्रसंसार्य पाद्यस्तुति नमस्कारादि भी पूजा साधनीय पूजनीय इति अर्ह भगवान स्वागत आसन प्रशंसा अर्घ पाद्य स्तुति और नमस्कार आदि पूजा के साधनों से पूजनीय है इसलिए अर्घ है न केवलम प्रहार है एवं किंतु तो स्तुत्यादि भी भजताम प्रियम करोती प्रियकृत केवल प्रहार ही, ही नहीं है बल्कि स्तुति आदि के द्वारा भजने वालों का प्रिय करते हैं इसलिए प्रियकृत भी हैं तेसा तेषाव प्रीतिम वर्ध्यती प्रीतिवर्धन उन्ही की प्रीति भी बढ़ाते हैं इसलिए प्रीतिवर्धन है विहाय सगतिर्ज्योतिचिर्हुत भुगु रविर्विरोचन सूर्य सवितालोचन विहाय सगति ज्योति सुचि हुत भ्रुक विभु रवि विरोचन सूर्य सविता रविरोचन विहायस गतिराश्रय सेहायस आदित्यो वा जिसकी गति अर्थात आश्रय विहायस अर्थात आकाश है उसे विष्णुप अथवा आदित्य रूप से भगवान भगवान्हायस गति हैत्योत्योति नारायण आत्मा इति मंत्रवर्णा स्वयं ही प्रकाशित होते हैं इसलिए ज्योति हैं जैसा की मंत्रवर्ण कहता है नारायण परम ज्योति है नारायण आत्मा है शोभना रुचिर दीप्तिर इच्छा व्येती सुरुचि ही भगवान की रुचि दीप्ति अथवा इच्छा सुंदर है इसलिए वे सुरुचि हैं समस्त देवतोद्देश प्रवृत्ते स्वी कर्मसु होतम भुक्ते भुनकतीवा हुद्भुक् समस्त देवताओं के उद्देश्य से भी किए हुए कर्मों में आहुतियों को स्वयं भोगते हैं अथवा उनकी रक्षा करते हैं इसलिए हुद्भुक् हैं सर्वत्र वर्तमान त्रयाणाम लोकानाम प्रभुत्वाद व सर्वत्र वर्तमान होने तथा तीनों लोकों के प्रभु होने के कारण विभु हैं इति रवि आदित्यात्मा आत्मा तथा दात रवि रित्य विधीयत विष्णु धर्मोत्तरे रसों को ग्रहण करते हैं इसलिए वे सूर्य भगवान रवि हैं विष्णु विष्णुधर्मोत्तर पुराण में कहा है रसों का ग्रहण करने के कारण रवि कहलाते हैं विविधम रोचत इति विरोचन विविध प्रकार से सुशोभित होते हैं इसलिए विरोचन है सुते श्रीयमृति सूर्योनिर्वा सूर्य सुतेर्वा सूर्यशब्दोंपात्यते राजसूय सूर्य पाणिनि वचना सूर्य श्री अर्थाशोभा को जन्म देते हैं इसलिए सूर्य या अग्नि सूर्य है राजसूय सूर्य इत्यादि पाणनी सूत्र के अनुसार प्रथवार शुद्ध धातु या प्रेरणार्थक धातु से सूर्य शब्द का निपातन किया जाता है शुद्ध प्राणी गर्भ विमोचने आदादि इसे श्रुते आदि रूप होते हैं प्रेरणे तुदादि इसके सुवती आदि रूप होते हैं सर्व जगतः प्रसविता सविता प्रजा नाम तो प्रसवनाथ निगद्यते इतने विष्णु धर्मोत्तरे संपूर्ण जगत का प्रसव अर्थात उत्पत्ति करने वाले होने से भगवान सविता हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है प्रजाओं का प्रसव करने से आप सविता कहलाते हैं रविर्लोचनम चक्षुरस्येति रविलोचन अग्निमुर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो इस श्रुते है रवि भगवान का लोचन अर्थात नेत्र है इसलिए वे रविलोचन हैं श्रुति कहती है अग्नि उसका सिर है तथा सूर्य और चंद्र नेत्र हैं अनंतो हुद भुग्भोक्ता सुखदो नय ग्रजोग्रज सुधा मन अनंत हुतभुक भोक्ता सुखद असुखद नैकज अग्रज अन्य सदासी लोकाधिष्ठान अद्भुत नित्यवात्सर्वगतवादेशेदाभा शेष वा सर्वगत और देशकाल कालपरिच्छेद का अभाव होने के कारण भगवान अनंत है अथवा शेष रूप भगवान ही अनंत है उत्तम भुनकती हुद्भुक हवन किए हुए को भोगते हैं इसलिए हुद्भुक है। अचेतनाम हैं प्रकृतिम भोग्याम अचेतना इति जगत पालयती वा भोक्ता भोग्य रूपा अचेतन प्रकृति को भोगते हैं इसलिए अथवा जगत का पालन करते हैं इसलिए भोक्ता है भक्ता सुखम मोक्षलक्षण ददाती सुखद असुखम दियति खंडयती वा असुखद भक्तों को मोक्षरूप सुख देते हैं इसलिए सुखद हैं अथवा उनके असुख का दलन खंडन करते हैं इसलिए असुखद हैं धर्मगुप्ते असत्य जायम्वात्त नैकज धर्म रक्षा के लिए बारंबार जन्म लेने के कारण नैकज हैं अग्रे इति अग्रज हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे इत्यादि श्रुते सबसे आगे उत्पन्न होते हैं इसलिए हिरण्यगर्भ रूप से अग्रज हैं श्रुति कहती है पहले हिरण्यगर्भ ही वर्तमान था अवाप्त सर्व प्राप्ति हेतु भावान अवाप्तसर्वकामतिभादो नास्ती अनिर्विन्नः। अनर्विन्न सर्वकामनाएं प्राप्त होने के कारण अप्राप्ति के हेतु का अभाव होने से परमात्मा को निर्वेद अर्थात खेद नहीं है इसलिए वे अनिर्विन्न हैं सत साधून आभिमुख्य मृश्यते क्षमता सदा मनि साधुओं को अपने सम्मुख सहन करते अर्थात क्षमा करते हैं इसलिए सदा मर्सी हैं समनाधारधारमिष्ठाया धारम त्रयो लोकाष्ठंत लोकाधिष्ठान ब्रह्म उस निराधार ब्रह्म के आश्रय से तीनों लोक स्थित हैं इसलिए वे लोकाधिष्ठान हैं अद्भुतवाद अद्भुत श्रवणाया बहुभिर्यो नभ्य तृण्वपिबोयम न्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोशलबाशर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट स्तते आश्चर्यत पश्य कतिदनम व्यापार स्वूपक्ति व्यापारकारेरभुतवा अद्भुत जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता और बहुत से जिसे सुनकर भी नहीं जानते उस ब्रह्म का वक्ता आश्चर्य रूप है तथा उसका लब्धा समझने वाला भी कोई निपुण भी ही होता है तथा निपुण आचार्य से उपदेश पाकर इसे समझ लेने वाला भी आश्चर्य रूप ही है इस त्रुति से और आश्चर्य के समान इसे कोई देख पाता है इस भगवान के वाक्य से भी अद्भुत होने के कारण भगवान अद्भुत हैं अथवा अपने स्वरूप शक्ति व्यापार और कार्य अद्भुत होने के कारण वे अद्भुत हैं सना सनातनतम कपिल कपिलरअप्यय स्वस्तिध स्वस्थिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुग स्वस्ति दक्षिण सनात सनातनतम कपिल कपि स्वस्तिद स्वस्थिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् कालस्य दक्षिण विकल्पना कापि, परस्य ब्रह्मणो विकना का प्रथमं द्वज व्यक्ता व्यक्ते व्यक्ति तथैपे कालस्ता पर विष्णुपुराणे एक चिरकालवाची निपात है काल भी परमात्मा का ही एक विकल्प है जैसा कि विष्णु विष्णुपुराण में कहा है हे द्विज पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है अव्यक्त अर्थात प्रकृति और व्यक्त अर्थात महत्वादि उसके अन्य रूप है तथा काल उसका इतर रूप है सर्व सर्वकार सनातना अतिशयेन सनातनत्वा सनातनतम सबके कारण होने से भगवान ब्रह्मा आदि सनातनों से भी अत्यंत सनातन होने के कारण सनातन तम है बड़वानल से कपिलो वर्ण इति तद्रूपी कपिल बड़वानल का कपिल पिंगल वर्ण होता है अतः बड़वानल रूप भगवान पिवन कपिल है कम जलम रश्मि भी पिबन कपि सूर्य कपिल वराहो व कपिरवराह श्रेष्ठ इति वचनात् अपने किरणों से क अर्थात जल को पीने के कारण सूर्य का नाम कपि है अथवा वराह भगवान कपि है जैसा कि कहा है कपिवराह और श्रेष्ठ है प्रलये अस्मिन न पीयंती तीति अप्ययः प्रलय काल में जगत भगवान में अपगत अर्थात विलीन होते हैं इसलिए वे अप्यय हैं इतिम नाम नवम शतम विवृतम यहाँ तक सहस्त्र नाम के नवे शतक का विवरण हुआ भक्तानाम नाम स्वस्ति मंगलम इति स्वस्थ भक्तों को स्पष्टि अर्थात मंगल देते हैं इसलिए स्वस्थ है तदेव इति स्वस्थिक वह स्वस्ति ही करते हैं अतः स्वस्तिकृत है मंगल स्वरूप आत्मीयम परमानंद लक्षण स्वस्थ भगवान का मंगल में निजस्वरूप परमानंद रूप है इसलिए वे स्वस्ति है तदेव भुक्त स्वस्थ भक्तान मंगलम स्वस्थि भुनकती व स्वस्थि भूक वही स्वस्ति है भोगते हैं और भक्तों के मंगल अर्थात स्वस्ति की रक्षा करते हैं इसलिए स्वस्थि भूख है रूपेण दक्षते वर्धते स्स्ति समीव स्वस्ति दक्षिण अथवा दक्षिणशब्द आशुकारिणी वर्तते शीघ्र स्वस्ति दातमय समर्थ इति की यहाँ सर्व सिद्ध्ये सिद्धय स्मृते सकल कल्याणभाजनम तिजातेमज नृत्य व्रजा शरण हरि स्मरणादेव कृष्ण पापसघातर सतथाजा गिरिभ्र इत्यादि वचने स्वस्थ रूप से बढ़ते हैं अथवा स्वस्ति करने में समर्थ हैं इसलिए स्वस्ति दक्षिण है अथवा दक्षिण शब्द का प्रयोग सिख करने वाले हो के लिए भी होता है भगवान ही शीघ्र स्वस्ति देने में समर्थ हैं क्योंकि इनके स्मरण मात्र से सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है इसलिए वे स्वस्थि दक्षिण हैं इस विषय में जिसके स्मरण से पुरुष संपूर्ण कल्याण का पात्र हो जाता है उस अजन्मा और नित्य हरि की मैं श्रण्य जाता हूं तथा जैसे वज्र के लगने से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाता है उसी प्रकार कृष्ण के स्मरण मात्र से ही पाप संघात रूप पंजर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं इत्यादि वचन प्रमाण है अरौद्र कुंडली चक्रे विक्रम उर्जित सप्ताग सप्तस शिशिर शर्वीक अरौद्र कुंडली चक्री विक्रमे उर्जित शासन शब्दाग सब्दस शिशिर शर्वीकर कर्म कर्मरौद्रम रागस्त रौद्र कोपस्थ रौद्र ये रौद्रत्र नास्थतसर्वकाम रागद्वेशादेन कर्म राग और कोप ये रौद्र हैं काम होने के कारण राग द्वेश का अभाव होने से जिनमें ये तीनों रौद्र नहीं हैं वे भगवान अरौद्र हैं शेष रूपकुंडली सहस्रांशुमंडलोपम कुंडलधार धारणाद योगात्मके कुंडले मकराकारे इति कुंडली शेष रूपधारी होने से कुंडली है अथवा सूर्य मंडल के समान कुंडल धारण करने से कुंडली है अथवा इनके सांख्य और योग रूप मकराकृति कुंडल हैं इसलिए कुंडली है समस्त लोक रक्षार्थम मनस्तत्वात्मक चक्रं चक्रम इति चक्री चलस्व्यंत जबेनातरीतालम चक्रस्वरूप मनोधत्ते विष्णुक स्थित विष्णु पुराण वचनात् संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए समस्त तत्वरूप सुदर्शन चक्र धारण करते हैं इसलिए चक्री हैं विष्णु पुराण में कहा है श्री विष्णु अत्यंत वेग से वायु को भी हराने वाला चंचल चक्र स्वरूप मन अपने हाथ में धारण करते हैं विक्रम पादविक्षेप शौर्य वयम चाशेष पुरुषेभ्यो विलक्षणम अस्येति विक्रमी भगवान का विक्रम पाद विक्षेप अर्थात डग अथवा सूर्यवीरता दोनों ही समस्त पुरुषों से विलक्षण है इसलिए वे विक्रमी हैं श्रुति स्मृतिलक्षणमूर्तिज शासनम से उर्जित शासन श्रुति स्मृति ममैवाग्यी यस्ते नघ्य वर्तती आजाचेदी मम दे इति भगवत वचनात उनका श्रुति रूप शासन अत्यंत उत्कृष्ट है इसलिए वे उर्जित शासन हैं भगवान ने कहा है श्रुति स्मृति मेरी ही आज्ञाएं हैं जो उनका उल्लंघन करके बरतता है वह मेरी आज्ञा का तोड़ने वाला पुरुष मेरा द्वेषी है वह न मेरा भक्त है और न वैष्णव ही है शब्द नाम हेतूना ज्यात्यादीना असंभवात् शब्देन शब्दातिग यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा न शब्दगोचरम शब्द योगी ध्येय परम पदम इत्यादि श्रुति शब्द के प्रवित्ति के हेतु जाति आदि भगवान में संभव न होने की कारण वे शब्द से नहीं कहे जा सकते इसलिए शब्दादिक है जिसे प्राप्त न होकर मन सहित वाणी लौट आती है जिसका योग्यों से ध्यान किया जाने वाला पद शब्द का विषय नहीं है इत्यादि श्रुति स्मृतियों से यही बात सिद्ध होती है सर्वे वेदा तात्पर्य तमेवती शब्द सह वेद यदम आमंती वेदर में इति स्मृत समस्त वेद तात्पर्य रूप से भगवान का ही वर्णन करते हैं इसलिए वे शब्द सह है जैसा कि जिस ब्रह्म पद का समस्त वेद वर्णन करते हैं इत्यादि स्तुति और समस्त वेदों से भी मैं ही जानने योग्य हूँ इत्यादि स्मृति कहती है तापत्रयाभि भी तप्ता नाम तापत्रे से तपे हुओं के लिए विश्राम के स्थान होने के कारण शिशिर हैं संसारिणाम सर्वरी व सर्वरी ज्ञानिणाम पुनः संसार सर्वरी ताम उभाम करोती सर्व सर्वरी करह संसारियों के लिए आत्मा सर्वरी अर्थात रात्रि के समान सर्वरी है तथा तो ज्ञानियों को संसार ही सर्वरी है या निशा सर्वभूता तस्म जागृति संयमी यम जागृति भूता निशा निशा पश्य तो मुड़े इति भगवद्वचनाथ इन ज्ञानी अज्ञानी दोनों की सरवरियों के करने वाले होने से भगवान सर्वरीकर है जैसा कि भगवान ने कहा है समस्त भूतों की जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जिसमें सब भूत जागते हैं दृष्टा तत्वज्ञानी मुनि के लिए वही रात्रि है